उधरते जगति बहते भू गोल मुद्दिभ्रते दई यते बलि लयते क्षत्र कुर्बते कुस्त जयते हलिम कलयत काुण्यमतनतेमेच्छा मूर्क्षयते दशाकृति कृते कृष्ण तोभ्य नम नमो ब्रह्म्य ब्राह्मणिता जगदिता कृष्णाय गोविंद kamalana mah namah kamalma पद नमस्ते कमल क्षण यो ब्रह्मानं विदधात् पूर्वं जो वै वेद प्रहिणोति तस्म देव मात्म बुद्ध प्रकाशम मुक्षुर वही शरण महम प्रपदे <coughs> पुंडरीकाक्ष समृद्यमान पुंडली प्रेम रस पिपाशु महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर दीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगी धर गोविंद बोलिए ली लाल की अब आप लोग सावधान हो जाएं एक हंसी की बात कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी वंदना में दो प्रार्थनाएं अंत में जो करते हैं वो रोज करते हैं और शेष में परिवर्तन कर देते हैं इन दोनों प्रार्थनाओं में कोई कमाल है तो कृपया वो नोट कर ले नमक कमल ना जो मैं बोलता हूं ये भागवत के चौथे अध्याय का चौथे स्कंद का तीसवें अध्याय का पचीसवा श्लोक है और इसके बाद जो हम वेद मंत्र बोलते हैं यो ब्रह्मांडम विददात ये श्वेता चतरोपनिषद के छठवें अध्याय का अठारहवा मंत्र है कृपया लोग ग्रंथ में देख लें अस्तु अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव अनाधिकाल से केवल दो वस्तुओं के लिए प्रतिक्षण प्रयत्न करता चला आया, आ रहा है हमारे यहां दर्शन शास्त्रों ने दो लक्ष्य बताए हैं न्याय वैशेषिक पातंजल मीमांसा सांख्य पांच दर्शनों ने तो बताया है कि दुख निवृत्ति ही लक्ष्य है और वेदांत दर्शन ने बताया है कि नहीं आनंद प्राप्ति लक्ष्य है क्योंकि दुख निवृत्ति से आनंद प्राप्ति होना कंपलसरी नहीं है किंतु आनंद प्राप्ति हो जाए तो दुख निवृत्ति स्वयं हो जाएगी इसलिए आनंद प्राप्ति का लक्ष्य ही बनाना चाहिए और यह बना हुआ भी है समस्त चराचर जीव आनंद ही चाहता है उसको किसी भाषा में बोल लीजिए वो आनंद कहा है कैसे मिलेगा इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम ग्रंथों में जाएंगे और कोई आधार नहीं क्योंकि हमारे जितने भाई हैं उनको तो पता ही नहीं है अगर पता होता तो वे लोग आनंद प्राप्त कर लेते और अगर किसी को पता भी हो तो हम कैसे मान लें कि उसको पता सही सही है तमाम तो हमारे यहां लाखों महात्मा घूम रहे हैं इंडिया में और अनेक भेष के अब हम किसको महात्मा मान ले हमारी नॉलेज तो इतनी है नहीं ना तो कोई वो थर्मामीटर है हमारे पास कि हम टेम्परेचर नाप लें किसी का भी हमारे यहां तीन प्रकार के ग्रंथ माने गए हैं एक कृत ग्रंथ एक स्मृत ग्रंथ एक विनिर्गत ग्रंथ जो माइक मनुष्यों के अपने लॉजिक से माइक अनुभव से माइक बुद्धि से ग्रंथ बनाए जाते हैं जैसे पाश्चात्य दार्शनिकों ने तमाम ग्रंथ बनाए हैं हमारे देश में भी तमाम ग्रंथ बने हुए हैं मायाबद्ध मनुष्यों के मायाबद्ध एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए ये कृत ग्रंथ कहलाता है ये अमान्य है क्योंकि वह भी हमारी तरह अंधे है तो अंधा अंधे को मार्गदर्शन क्या करेगा दूसरा होता है स्मृत ग्रंथ ये महापुरुषों का बनाया हुआ होता है जिन्होंने अनुभव किया है आनंद प्राप्त किया है जैसे वेद व्यास वगैरह ये स्मृत ग्रंथ हैं ये मान्य हैं क्यों इसलिए ये मायातीत हैं और अनुभव युक्त हैं और इनके बरकर स्वयं भगवान हैं देखिए आप लोगों ने सुना होगा पढ़ा होगा कि ब्रह्मा जी ने भगवान ने ब्रह्मा को भागवत सुन, पढ़ाया सुनाया बताया ब्रह्मा ने फिर नारद जी को नारद जी ने फिर वेद व्यास को वेद व्यास ने सुखदेव परमहंस को ये नाम तो आप सुनते हैं लेकिन वो सब भगवान के ही परंपरा वाले हैं भगवान ही ब्रह्मा के हृदय में बैठे हैं भगवान ही नारद के हृदय में बैठे हैं भगवान ही वेद व्यास के हृदय में बैठे हैं प्रत्येक महापुरुष के हृदय में भगवान स्वयं गवर्न करते हैं इसलिए हम उनके ग्रंथ को मानते चाहे वेद व्यास की उक्ति हो चाहे तुलसीदास सूरदास की हो अगर वो मायातीत है वहा पुरुष तो उनके ग्रंथ का नाम स्मृत ग्रंथ वो मान्य है और विनिर्गत ग्रंथ तो एक है केवल वेद अश महतो भूत निशित में तिग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो थर्वांग रस इतिहास पुराणम मैत्री उपनिषद छठवें अध्याय का बत्तीसवां श्लोक और बृहदारण्य को पिषद में भी ये मंत्र है दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का दसवां मंत्र यानी भगवान गहरी नींद में सो रहे थे और वेद प्रकट हो गए जागृत अवस्था का नहीं है वेद क्योंकि भगवान ने बनाया बनाया नहीं है वेद उनके मुंह से निकल पड़े महतो भूत से निश्वचित भगवान की गहरी नींद से के श्वास से निकले हुए वेदों का ये हाल है कि भगवान के सिवा कोई जा नहीं सकता उसका अर्थ वेद से चेस्वरात्म त्र मुहयत सूरय तेहने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यंत बड़े बड़े आचार्य हुए हैं हमारे यहाँ वेद को नहीं जान सकता कोई ब्रह्मा नहीं जान सका और कौन जानेगा भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में अपनी शक्ति प्रदान की तब ब्रह्मा ने वेद का अर्थ समझा अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत ग्यारे स्कंद के इक्कीसवें अध्याय का छत्तीसवा श्लोक समुद्र के समान गंभीर है क्यों परोक्ष बाद दो वेद में जो शब्द लिखे हैं उसका अर्थ कुछ और होता है और भावार्थ कुछ और होता है जैसे आकाशादेव सर्वाणी भूतान सारा जगत आकाश से उत्पन्न हुआ है अब यहां आकाश माने भगवान जीव शब्द वेद में लिखा उसका अर्थ भगवान प्राण शब्द वेद में लिखा उसका नाम भगवान इंद्र शब्द लिखा उसका नाम भगवान अग्नि शब्द लिखा इंद्रम वर्णम ये सब भगवान के नाम है हम तो शब्दार्थ करेंगे तो इसीलिए भगवान ने उद्धव से कहा कालेन न ना प्रलय बाणियम वेद संगीता मै आदो ब्रह्मणे प्रोक्ता लेकिन जब उसको पढ़ने वालों ने पढ़ा तो बहव्य प्रकृतो रज भुवा भूआ ग्यारंद के चौदाहवें अध्याय का छठवा श्लोक सत्य लोगों ने वेद पढ़ा सत्य अर्थ कर डाला रजोगुणी ने वेद मंत्र पढ़े तो रजोगुणी अर्थ कर डाला तमोगुणी लोगों ने पढ़ा अभी अभी कलयुग में सब मांसाहारी हो गए हत्या करने लगे जीवों की जब भगवान बुद्ध का अवतार हुआ अरे वेद बाणी को छोड़ो हम संसारी लोग कोई वाक्य बोलते हैं तो उसका अर्थ हम ही लोग जानते हैं अगर हम बैठे बैठे ताली बजा दें, तो आप जितने बैठे हैं ये ताली क्यों बजाया बीच में सब अपना अपना अर्थ लगाएंगे हम पहले बहुत बोलते थे तीन तीन घंटे लगातार तो बीच में एक गोली खा लेते थे ट्रॉक्स नाम की गोली एलोपैथी की आराम के लिए लोगों ने कहा ये गोली में कोई करामात है <laughs> अजीब अजीब अर्थ लगाते हैं हमारे संसार में लोग पंडित लोग कथावाचक लोग कहते हैं ना एक पक्षी बोल रहा था तो नीचे एक बनिया बैठा था और एक पहलवान बैठा था और एक भक्त तीन आदमी बैठे थे तो तीनों ने आपस में विचार किया कि क्या बोल रहा है पक्षी तो बनिया ने कहा ये बोल रहा है सौंठ मिर्च अदरक सौंठ मिर्च अदरक और जो भक्त था उसने कहा नहीं नहीं ये बोल रहा है राम सीता दशरथ राम सीता दशरथ तीसरा पहलवान था उसने कहा आप लोग नहीं समझते क्या बोल रहा है ये बोल रहा है दंड बैठक कसरत दंड बैठक कसरत यानी अपने अपने आइडिया के अनुसार हम संसारी व्यक्तियों की भाषाओं का एक्शन का अर्थ लगाते हैं अपनी अपनी जो संसारी गंदी भावना वाला है तो भगवान के यहां भी गंदी भावना लगाता है सब जगह जो महापुरुष है वो संसारी विषय में भी भगवान की भावना बना लेता है तो स्मृत ग्रंथ तो ठीक ही है लेकिन विगत ग्रंथ जो वेद है अलौकिक वाणी है शंकराचार्य ने वेद बाणी में दो प्रकार के जो मंत्र लिखे हैं अरे ये कहीं मंत्र में दो तरह की बातें अपहृत पापमा बिजरो बिमृतुरशो को बिज ग अपिपाशा सत्य कामा सत्य देखिए इसमें भगवान के आठ गुण बताए गए हैं अपहृत पापमा जरो बिमृतुरशोको बिजो पिपा ये छे गुण तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के हैं और सत्य काम सत्य संकल्प ये सगुण साकार भगवान के हैं अब शंकराचार्य को तो ये सिद्ध करना है कि सगुण साकार भगवान कुछ नहीं होता तो उन्होंने एक फार्मूला बनाया क्या निर्गुण वाक्या नाम सगुणापेक्षा परस्पाद बलियम निर्गुण मंत्र जो है वो सगुण मंत्रों के बाद में आए हैं इसलिए निर्गुण मंत्र ही मान्य है और ये हजारों मंत्र सगुण साकार के, के निरर्थक लिखे कर्काचार्य कहते हैं वेदे मात्रा मात्रस्याप्यानर्थक्यम क्यम भक्त नशक्यम वेद में एक मात्रा की भी गलती नहीं निकाल सकता कोई ब्रह्मा भी निरथक नहीं लिखा है वेद में कोई अक्षर मात्रा भी और शंकराचार्य ने जितने सबुण साकार भगवान के मंत्र थे सबको उड़ा दिया लेकिन पकड़े गए एक मंत्र है बालाग्र शतभागस् शागो जीवस्त सचान कल श्वेता चतरोपनिषद पांचवे अध्याय का नौवा मंत्र इस मंत्र का मतलब है कि ये जीवात्मा बड़ा सूक्ष्म है ये बाल के मोटाई का हजार टुकड़े करो मोटाई में फिर एक टुकड़े के हजार टुकड़े करो अरे मतलब बहुत सूक्ष्म है तो एग्जाम्पल दिया वो जीव है और उसके आगे दूसरी साइड में अंत में है सचानय कल्पते तो आदि जो सूक्ष्म कहा जीव को तो शंकराचार्य ने कहा ये तो अपने काम का नहीं है क्योंकि हम तो विभू मानते हैं जीव को ब्रह्म ही है जीव सर्व व्यापक है तो दूसरी साइड वाला मान लिया वो अनंत तो अनंत शब्द का दो अर्थ होता है बल्कि तीन होता है वैसे तो है अनंत माने जिसका अंत ना हो तो जिसका अंत ना हो का मतलब जिसकी सीमा ना हो अनलिमिटेड तो जिसकी सीमा ना हो वो सर्व व्यापक होता है ये अर्थ ले लिया उन्होंने और दूसरा अर्थ होता है अनंत का कि जो नित्य हो सदा रहने वाला हो और तीसरा अर्थ होता है अनंत का अनंत संख्या वाला तो सगुण साकार वाले अर्थ करते हैं कि जीव अनंत संख्या वाले हैं अपरिमिता ध्रुवा तनुभता वेदस्तुति कर रहा है असंख्य जीव है और शंकराचार्य कहते हैं ध्यान दो कि जीव ही ब्रह्म है और एक ही जीव है बस वो एक ही जीव सब में है शंकराचार्य से पूछो क्यों जी अगर एक ही जीव सब में है तो जब एक जीव शरीर से निकला तो सब जीवों को निकल जाना चाहिए यानी सबको मर जाना चाहिए अथवा एक जीव ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया तो सबको ब्रह्म ज्ञान हो जाना चाहिए क्योंकि ये ही तो जीव आप मानते हैं अब ये तो कही नहीं सकते शंकराचार्य जी की कि किसी को ब्रह्म ज्ञान हुआ ही नहीं चलो तो जब ब्रह्म ज्ञान किसी को नहीं हुआ तो तुम अपने को ब्रह्मज्ञानी कैसे कहते हो और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश क्यों करते हो फिर पकड़ेंगे? तो यहां पर उन्होंने अर्थ किया कि वो विभू है इस मंत्र का आगे वाला हिस्सा हम मानते हैं पहले वाला हिस्सा सगुण साकार का है वो हम नहीं मानते ठीक है कोई बात नहीं चलो अब दूसरा मंत्र लो जो हम पहले बोल चुके अपहत पापमा बिजरो मृत्यु इसमें पहले है निराकार ब्रह्म का अर्थ अब आखिर में है सगुण साकार का अब आखिर वाला मानो तुम कहते हो कि आखिर वाला माना जाता है तो पर तो है सत्य का सत्य संकल्प एक बात बताओ कठोपनिषद तो खुल्लम खुल्ला कहता है सर्वे वेदात पदमा मनंती पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का पंद्रहवा मंत्र कठोपनिषद सब वेद मंत्र एक समान है और भगवान की ओर इशारा कर रहे हैं आ, बहुत सी बातें हैं आगे बताएंगे <coughs> तो जीव भगवान का अंश है ये वेद के द्वारा यानी विनिर्गत ग्रंथ के द्वारा हमने आपको डिटेल में बताया था और तीन तत्व बताए थे वेद के द्वारा कई मंत्रों के द्वारा और कई उपनिषदों के द्वारा फिर पुराणों के द्वारा भी गीता के द्वारा भी आपको ये बताया था कि जीव ब्रह्म माया ये तीन तत्व अनाद्यनंत शाश्वत हैं। उपनिषद नंबर एक वेदांत नंबर दो और गीता नंबर तीन इसी को कहते हैं श्रुति प्रस्थान न्याय प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान ये प्रस्थान त्रय है एक ऐसे आचार्य भी हुए हैं बल्लभाचार्य वो कहते हैं भागवत प्रस्थान भी एक होता है ठीक है हमने भागवत से भी सिद्ध किया था तीन तत्व हैं सबई भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरा देखिए इतने छोड़े शब्दों में प्रधान पुरुषेश्वरा प्रधान माने माया पुरुष माने जीव इनका ईश्वर माने शासक भगवान ये तीन तत्व हैं और ये भी आपको बताया गया भगवान से जीव का भेदा भेद संबंध है भेद भी है अभेद भी है अभेद माने एक जैसे ब्रह्म भी चेतन है उसके भी इंद्रिय मन बुद्धि है हमारे भी इंद्रिय मन बुद्धि है वो भी नित्य है सनातन है हम भी नित्य हैं सनातन हैं भगवान हमारा पिता है लेकिन हमसे सीनियर नहीं है उ द्वा बजा दोनों अज हैं वेद कह रहा है द्वामौ पुरुषो लोके क्षरश्चा क्षर एव चर सर्वाणी भूतानी कूटस्थो क्षर उच्यते उत्तम पुषस्वन्न परुदाहृता लो लोकर्मावृत्त तो लो बिहर्तव्ययरा यो न क्षरादिचोत्तम अतस्में लोके प्रथिता पुषोत्तम यो मे मूढ़ो जाति पुरषोत्तम स सर्विद भजति मर्व भारत गुह्य तम शास्त्र मृद मया नघ ये बुद्धवा बुद्धिमान स्यात् कृत, कृत कृत्य भारत गीता पंद्रह सोलह पंद्रह सत्रह पंद्रह अठारह पंद्रह उन्नीस पंद्रह बीस ये सब गीता के वाक्य बता रहे हैं कि ब्रह्म जीव माया तीनों अनाद्यन है लेकिन जीव माया का शासक भगवान है जीव केवल चेतन है भगवान चेतन है जीव नित्य है भगवान नित्य है बस और बड़ा अंतर है जीव अल्पज्ञ है भगवान सर्वज्ञ है कितना बड़ा अंतर है जीव अल्पशक्तिमान है भगवान सर्वशक्तिमान है जीव मायाधीन है भगवान मायाधीश है जीव अनुचित है भगवान विभूचित है जीव प्रेरज है भगवान प्रेरक है जीव धारज है भगवान धारक है जीव शास्य है भगवान शासक है अनेक अंतर है जीव की ईश समान अरे भला जीव भगवान की समानता करेगा अस्मा दिवचा तद व्यास ने एक ब्रह्म सूत्र बना दिया जैसे लक्कड़ पत्थर से भगवान की तुलना नहीं हो सकती ऐसे ही जीव से भगवान की तुलना नहीं हो सकती अरे वेद का चैलेंज है निक्वेता चतरो उपनिषद छठ में अध्याय का आठवां मंत्र गीता ग्यारहवें अध्याय का तैतालीसवा श्लोक न उसके समान कोई था है होगा और उससे बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं और यह भी आपको बताया गया था वेदांत के अनुसार जो भागवत प्राप्ति कर लेते हैं वो भी जगत व्यापार भरजम चार चार सत्रह भोगमात्रिंगा चार चार इक्कीस ब्रह्म सूत्र अर्थात भगवान का ज्ञान भगवान का आनंद मिल जाता है लेकिन सृष्टि करने का कार्य भगवान स्वयं करते हैं कोई जीव सृष्टि नहीं कर सकता सृष्टि की रक्षा नहीं कर सकता सृष्टि का प्रलय नहीं कर सकता ये सब काम भगवान स्वयं करते हैं अस्तु फिर आगे हम चले वेदों तो शास्त्रों ने बताया उस भगवान को पाकर यह जीव दुखों से निवृत्त हो सकता है क्योंकि दुखों की जननी माया है माया से उत्तीर्ण हो सकता है और आनंद प्राप्ति भी कर सकता है उसके जानने के लिए बड़ा मंथन किया गया सबने जवाब दे दिया उसको कोई नहीं जान सकता लेकिन फिर वेदों ने शास्त्रों ने कहा कि नहीं नहीं निराश मत हो, वो जिस पर कृपा करके जिसको अपनी शक्ति दे देता है वो उसको जान लेता है लेकिन वो किस पर कृपा करता है हर एक पर नहीं करता उसकी शर्त है जो उसकी शर्त को पूरा करता है उस पर कृपा करता है वो तो शर्त तीन प्रकार की बताई गई कर्म ज्ञान भक्ति तो केवल कर्म तो समझना ही कठिन है करना तो असंभव और अगर कोई कर भी ले तो उसका फल स्वर्ग वहां भी माया का आधिपत वहां भी दुख अशांति अतृप्ति और कुछ दिन के लिए मिलता है इसलिए हमारा कोई मतलब हल नहीं होगा ब्रह्मलोक तक के स्वर्ग से फिर ज्ञान पर विचार किया गया तो ज्ञान का तो अधिकारित्व ही इतना कठिन है कि अरबों में कोई न मिलेगा और इस कलयुग में तो असंभव है क्योंकि उसमें तो शम दम बड़ी बड़ी शर्तें हैं और अगर कोई अधिकारी पूर्व जन्म के संस्कार से मिल भी जाए तो मार्ग में चलते समय बार बार पतन होगा क्योंकि उसके पीछे भगवान नहीं है अपने बल पर चलता है इसकी एग्जाम्पल दी गई है एक बिल्ली का बच्चा एक बंदर का बच्चा बिल्ली अपने बच्चे को पकड़कर जाती है कूदती है और बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़े रहता है तो जो अपनी माँ को पकड़े है छोटा सा बच्चा वो जब बंदर जंप करता है तो कभी कभी वो छूट जाता है और तो मर जाता है बच्चा नहीं चोट तो लगी जाएगी और बिल्ली का बच्चा वो चूंकि माँ पकड़े रहती है तो दुनिया भी है बिल्ली तो लेकिन हमारे मतलब है जीव को भगवान पकड़े रहते हैं त्वया विचर निर्भया भागवत दस मंद के दूसरे अध्याय का तैतीसवा श्लोक तम नित्याभिजुक्ता नाम योगक्षे मम भा जीता नौवे अध्याय का बाईस मास लोग भगवान ठेका लेते हैं ताते नास न होए दास कर दास का पतन नहीं हो सकता तो कर्म धर्म से भी काम नहीं बनेगा और ज्ञान मार्ग से भी हमारा काम नहीं बनेगा अगर हम अंतिम चोटी पर पहुंच भी जाए तो आत्मज्ञान होगा ब्रह्मज्ञान नहीं होगा बिना ब्रह्मज्ञान के माया नहीं जाएगी ब्रह्मानंद नहीं मिलेगा पैर चौरासी लाख में घूमेगा बंधनम जानती कर्म भी सकर्ता सर्वधर्माणाम जो भक्त स्तव सकर्ता सर्व पापा नाम जो न स्कंद पुराण जो भगवान की भक्ति करता है उसने सब धर्म कर्म कर लिया पद्म पुराण में वेद्यास ने लिखा है स्मर्तव्यततम विष्णु न जातु कि सर्वे विधि निषेधा रेतो रे व किंकरा इकहत्तर में अध्याय का सवा श्लोक पद्म पुराण भगवान का निरंतर स्मरण करो बस ये विधि है विधि वेद में विधि और निषेध लिखा है ये करो ये करो ये करो सत्यम बद धर्म चर सत्या न प्रमदितव्यम धर्मान न प्रमदितव्यम और ये ना करो ये ना करो वेद व्यास कहते हैं श्री कृष्ण का स्मरण करो ये विधि उनका विस्मरण ना हो ये निषेध सारे विधि निषेध इसी के दास हैं गुलाम हैं कोई जरूरत नहीं और विधि निषेध जानो या करो ये नर्चितो हरिश्ते नर्पिता जगंत जन्ते जंत जन्त वस्तरा जंगमा अपी जिसने भगवान की भक्ति कर ली उसने अनंत कोटि ब्रह्मांड की भक्ति कर दी चराचर की उसको और कुछ नहीं करना अलग हम आगे बताएंगे डिटेल में विष्णु भक्ति समाजुक्तों मिथ्याचारो श्रमी पुनाति लोकान गरुड़ पुराण जो भगवान का भक्त है वो मिथ्याचारी भी हो और अनाश्रमी हो और वर्णाश्रम धर्म को भी न मानता हो कोई जरूरत नहीं वो सारे संसार को पवित्र कर देगा भगवान का भक्त है अरे धर्म तो बस एक भगवान को धारण करो दूसरा धर्म तो फिर है माया को धारण करो और चौरासी लाख में चक्की पीसो तीसरी कोई चीज धारण करने की है ही नहीं एक जावाली मुनि थे वो जंगल में जा रहे थे वहां एक बड़ी सुंदर स्त्री आंख बंद करके बैठी अकेली वो भी बैठ गए चुपके से और प्रतीक्षा करने लगे कब ये आंख खोलेगी इतनी सुंदर लड़की तो मैंने देखा ही नहीं कभी आंख खोला माताजी आपका परिचय तो मुस्कुरा कर कहती है ब्रह्म विद्या योगी इंद्र चमृजे मैं ब्रह्म विद्या हूं मुझको प्राप्त करके शन का अधिक जनकाधिक सुधिक व्यासादिक कोई भी हो वो ज्ञानी बनते हैं ब्रह्म ज्ञानी अच्छा अच्छा तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं जंगल में आंख बंद करके ब्रह्मानंदे पूर्णाहम पूर्णा हम तेना तृप्तधी तथा शून्य मात्मान मन बिना मैं ब्रह्मानंद से पूर्ण हूँ अरे ब्रह्म विद्या हूं तृप्त तो हूं लेकिन श्री कृष्ण प्रेम के बिना मैं अपने को शून्य मानती हूं ब्रह्म विद्या कह रही है ब्रह्म विद्या को पाकर ज्ञानियों की क्या कथा वो लोग कान कानखोर के सुन ले और जो ब्रह्म ज्ञानी भी हो जाते हैं भक्ति के द्वारा ध्यान दो आत्मज्ञानी बन जाने के बाद जब वो देखते हैं अब कोई गति नहीं है अब श्री कृष्ण की शरणागति करनी पड़ेगी और करके श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं हमको निराकार ब्रह्मानंद दो ब्रह्म ज्ञान दो ठीक है बड़ा अच्छा है ले लो हमारा पिंड छोड़ो तो मुक्त हो जाएगा ना वो अद्वैत तो मुक्ति होगी कैवल्य मुक्ति सायुज मुक्ति कहते हैं उसको भगवान में मिल जाएगा तो श्री कृष्ण कहते हैं हमारी छुट्टी हो जाएगी भक्त तो चाहता नहीं देने पर भी प्रसालोक सारू पैकत्व्युत दीयम न गृहणती मत से वन जना देने पर नहीं लेता तीसरे स्कंद के में अध्याय का तेरहवा श्लोक और ब्रह्म ज्ञान मिल गया ठीक है अब आप पूर्ण हो गए हाँ। पक्का बिल्कुल पक्का जी इधर से आए भक्ति वाले तुमको श्री कृष्ण मिले हा मिल गए दोनों खड़े हुए एक कहता है हम बड़े हैं दूसरा कहता है हम बड़े हैं दोनों भगवान को प्राप्त किए हैं एक ने ब्रह्म का स्वरूप प्राप्त किया एक ने श्री कृष्ण का लेकिन हुआ क्या अब सुनो सबसे बड़ा ज्ञानी ब्रह्मा उससे बड़ा कौन ज्ञानी होगा सब उसके चेले चपाते हैं उनके है सनकादिक सनकादिक से फिर आउट चले आओ नीचे शंकराचार्य तक वो ब्रह्मा ब्रिज में कहता है तदस्तु मेनाथुस भूरिभागो भवेत्राश ये नहे क्षेत्र भवज्जना भूत पाद पल्लव दस चौदह तीस अहो भाग्यमहो भाग्यम, भाग्यम। नंद गोप्रजौ कसा यम्मा पूर्णम ब्रह्म सनातनम दस चौदाह बत्तीस तद्भू भाग्य मि जन्म किम प्यटव्या कतमाघ्रिजोभिषेक यज्जीत निखिल भगवान्कुंद स्व्याद श्रुति मृग दस चौदह चौतीस इन सब उक्तियों का सारांश समझ लो जल्दी, जल्दी जल्दी चलो आगे ब्रह्मा कह रहा है हे भगवान हे श्री कृष्ण मैं अब ये समाधि ब्रह्मानंद नहीं चाहता मैं इन ब्रज गोपियों के चरण धूल पाने के लिए कोई पशु पक्षी बन जाऊं ब्रज में गोकुल में तो अपना सौभाग्य मानूं। गोपियों की ये गोपियां कौन है हम आगे बताएंगे चरण धूल मिल जाए ये ब्रह्मा कह रहा है और एक प्रश्न किया ब्रह्मा ने श्री कृष्ण से बड़ा बढ़िया आप लोग भी सुन लीजिए सद्वेश पिता महाराज पूतना ने जहर लगा के आपको पिलाया था हा हा पिला तो गोलोक दिया था हाँ हाँ। और उसके परिवार भर को दिया था ना सकुला उसका भाई था अघासुर वगैरा सबको दे दिया गोलोक और सब आए थे तुमको मारने अरे आप लोगों ने भागवत सुना होगा अघासुर बकासुर बड़े बड़े राक्षस आए थे जो सब गो लोग चले गए तो यद्धामार्थ, यदामियात्म तनय प्राणाशया दस चौदाह पैतीस जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया तुम्हारे लिए उन गोपियों को क्या दोगे जब पूरा को गोलोक दे दिया जहर पिलाने वाली को तो दूध पिलाने वाली यशोदा मैया को क्या दोगे और फिर गोप यशोदा से भी आगे हैं गोपिया उनको क्या दोगे जिन्होंने सर्वस्त निशावर कर दिया आपके सुख के लिए बता आप लोगों को आश्चर्य होगा आपको ये सुत चरणाम बुरूह स्तन भीता शनि प्रिय दधीमि कर्कशेशनाटवी मठसी तद व्यथ तेना कूर्पादिर्भ्रमति धीर भवदाषा गोपियां कह रही हैं श्री कृष्ण से प्रियतम जब आप वन में चले जाते हैं गाय चराने हम दिन भर तड़पते रहते हैं दर्शन के लिए त्रुटिर जुगायतेम अश्यता एक पल जुग के समान लगता है और जब आप आते हैं तो आपके चरण के निचले हिस्से को सुनो ध्यान से ये प्रेम प्रेम जो आप लोग बोला करते हैं कान खोल के सुन लो श्याम सुंदर के चरण के निचले हिस्से को जब बक्षस्थल पर मैं लगाती हूं तो धीरे से लगाती हूं कि मेरे अस्तन प्रीतम के चरणों में चुभ न जाए ये ध्यान रखती हूं हट तो जाएंगे सुन के हमारे संसार में एक मां अगर किसी का बच्चा खो जाए और दो तीन दिन बाद मिले तो उस बच्चे को माँ जोर से चिपटाती है हा पप्पू मिल गया वो चटपटा जाता है कोमल बच्चा लेकिन मैं कहती है चटपटा जा मुझे सुख लेना है अपना सुख चाहता है चाहती है मां ना जितना अधिक प्यार होगा आपको किसी से भी माँ बाप बेटा स्त्री पति से उतने जोर से चिपटाते हैं आप लोग और गोपिया चरण के निचले हिस्से को भी धीरे से लगाती हैं हृदय में कि हमको हम तो श्याम सुंदर को सुख देना चाहते हैं अपना सुख नहीं चाहते तो ब्रह्मा कहते हैं उनको क्या दोगे तूतना तो गोलोक दे दिया उससे बड़ी चीज और कोई है क्या भगवान कहते हैं ऋणी रहेंगे गोपियों से कहा न पार है हम निरवध्य संजुजा स्वसाधुकृत बुधाषा पीवा या यामा भजन दुर्जरगे गेह श्रृंखला समृश्य तद साधुना पहला श्लोक दस इक्कीस उन्नीस और यह श्लोक दस बत्तीस बाईस श्री कृष्ण कह रहे हैं गोपियों, हम तुम्हारे ऋण से ब्रह्मादिकों की उम्र में भी ऊर्ण नहीं हो सकता मैं तो यहां सौ वर्ष के लिए आया हूं उर्ण नहीं हो सकता अब तुम कृपा करके हमको ऊपर कर दो ये बात अलग है लेकिन हमारे पास कोई चीज नहीं है ऐसी देने की कि हम ये चैलेंज करें हा तुमने अपना सब कुछ दिया लो हम भी तुमको देते हैं क्या दोगे पूरा गो लोग अरे तो तुमने पूतना को दे दिया जो तुमको मारने आई थी तो दोनों को बराबर बराबर संसार क्या कहेगा ये सगुण साकार का चमत्कार देखो कि उनके भक्तों की चरण धूल चाह रहे हैं ब्रह्मा वही ब्रह्मा फिर कह रहे हैं कस््यार बिंद नयन पदार बिंद कि मिश्र तुलसी मकरंद हंध वायु ब्रह्मा कह रहा है अंतर्गत स्विवरेण चकार संक्षोभ तीसरे स्क्रह अध्याय का तैतालीसवा श्लोक एक बार सनकाधिक परमहंस वैकुंठ में गए गेटकीपर जय विजय उन्होंने रोक दिया क्यों ये पांच छ साल के थे हमेशा पांच छह साल के रहते हैं सन और सबसे सीनियर है ब्रह्मा के पुत्र और नंगे रहते हैं हमेशा कपड़े उपड़े नहीं पहनते तो जय विजय ने देखा कि कोई पागल लड़के आ गए उन्होंने रोक दिया का, तुम हमको रोक दो तुम यहां रहने लायक नहीं हो जाओ राक्षस हो जाओ साप दे दिया बहुत प्रार्थना और वार्थना किया तो तुमने कहा अच्छा तीन जन्म के बाद फिर आ जाना तो भगवान को मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा कांड हो गया गेट पर तो लक्ष्मी के सहित वो भी आए क्षमा मांगने सनकादिक परमहंसों से जैसे खड़े हुए सनकाजिक परमहंसों के आगे संको ने ऐसे सिर झुकाया तो उनके चरण पर रखी हुई तुलसी थी तो चरण की सुगंधी तुलसी में आई अब वो तुलसी और चरण की सुगंधी सनकादिक परम हंसों हंसों के नासिका में प्रविष्ट हुई और आख बंद हो गई निर्गुण निर्विशेष निराकार का ब्रह्मानंद खो गया और भगवान के दर्शन के लिए आंखों से आंसू गिरने लगे निर्निमेश दृष्टि से देखने लगे और हाथ जोड़कर बर मांग रहे हैं काम ब्रिज नीर सुनस्या चेत हो रिवत यदि नुते पदे महाराज नरक में बास दे दो हमको भले ही नरक में अरे तुम तो ब्रह्मानंदी हो तुमको नरक कहा मिलेगा अरे ठीक है नहीं मिलेगा अगर मिले तो हम तैयार हैं लेकिन आपके चरण कमलों का प्रेम ये मिला रहे हमें ब्रह्मानंद नहीं चाहिए तीसरे स्कंद के पंद्रह में अध्याय का उनचासवा श्लोक ये सनकादिक कह रहे हैं सोई सुख लेशन काद्य क्यूगती है रामायण में ते नहीं गणही खगेश ब्रह्म सुख ही, ही, ही सज्जन सुमति अगर राम का प्रेमानंद सपने में भी जागृत में नहीं, नहीं सपने में भी एक बार भी मिल जाए जो वो ब्रह्मानंदी अपना ब्रह्मानंद फेंक दे इतना रस है प्रेमानंद में इस अनकाधिक कह रहे हैं उनसे बड़ा कौन ज्ञानी होगा आज जितने भी संप्रदाय हैं सब सनक संप्रदाय वाले कहते हैं अपने को अरे तुम्हारे आचार्य का हाल देखो न क्या हो रहा है और ये सतयुग के ज्ञानी हैं, सदा पांच साल के रहते हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड में जहां चाहे जा सकते हैं सवारी की जरूरत नहीं सोचा ब्रह्मलोक लोग पहुंचो ए पहुंच गए अब गोलोक चलो ए पहुंच गए अब मृत्युलोक चलो चलो आ गए अनंत कोट ब्रह्मांड में जिसकी अबाध गति सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि वो प्रेमानंद में विभोर हो गए तो इससे मालूम होता है ना नह्मानंद से प्रेमानंद में कितना बैलक्षण्य है बैलक्षण्य दो नहीं है वही ब्रह्म है श्री कृष्ण ही ब्रह्म है दूसरा नहीं है कोई गलती न करना लेकिन जो अंतर गुड़ और मिश्री में होता है अगर चाय में आपको गुड़ डाल के कोई दे दावत में ससुराल में तो आप लोग क्या कहेंगे डायरेक्ट इंसल्ट और अगर मिश्री डाल के दे है? क्या बात है अरे साहब मिश्री डाला चीनी नहीं गुड़ और चीनी मिश्री अलग अलग चीज है क्या नई चीज तो एक ही है लेकिन फिर भी वैलक्षण्य है सौरस्य सगुण साकार भगवान का रूप माधुर्ज लीला माधुर्य, बेणु माधुर्य, प्रेम माधुर्य, चार माधुर्य ऐसे हैं श्री कृष्ण के जो विष्णु के पास भी नहीं लीला प्रेमना, प्रिया अधिक्यम माधुर्यम वेणु रूपयो भगवान विष्णु मोहित हो जाते हैं उनकी श्रीमती रमा अपना पतिव्रत धर्म खो करके दीवानी हो जाती हैं और आज भी श्री कृष्ण के हृदय में बैठी हैं रमा समेत रमा पति मोहे तुलसीदास लिख रहे हैं तो ये ब्रह्मादिक शनकादिक का इस प्रकार प्रेमानंद में निमग्न होना बरबस इसे ये है कि अगर ब्रह्मानंद कोई पा भी ले इतना परिश्रम करके पहले तो असंभव है बिना भक्ति के ब्रह्मानंद प्राप्त करना तेज जड़ कामधेनु धेनु गृह त्यागी खोजत आक फिर पै ला गई वो जड़ कहा ज्ञानियों को ते महासिंधु बिनु तरणी पेरी पार चाहत जड़ करणी ओ, गुस्से में आ गए तुलसीदास जी महाराज वो सठा है हो अपार पारावार समुद्र को तैर कर पार करना चाहता है वो पागल डूबेगा बीच में राम चंद्र के भजन बिनु जो चह पद निरबान ज्ञानवंत अपी नर पशु बिनु पुछ विषान सिंह पुछ माइनस पशु है वो उसको मोक्षोक्ष नहीं मिलना है मोक्ष तो केवल भक्ति से ही मिलेगी इसलिए मुक्ति मिलेगी <coughs> भक्ति से की माया भगवान की शक्ति है ध्यान दो माया भगवान की शक्ति है और भगवान उसके साथ लगे हैं तो भगवान के बराबर उसकी पावर है तो भगवान के बराबर वाले को भगवान ही जीत सकते हैं दूसरा नहीं इसलिए भगवान बार बार कहते हैं मां वो जे प्रपद्यंते मेरी माया को कोई नहीं जीत सकता नारद भव बिर सनकादि जे दी ये मुनि नायक आत्मवादी मोहन अंधकिन किन सब मायाबद्ध हो जाएंगे अगर भगवान की शरणागति छोड़ दे तो शिव अभिरंच वो को है बपुरा आन शिव चतुरा देख डेराही अपर जीव के ही लेखे माही जग पेखन सब देखन हारे शंभु नचावन हारे इसलिए ज्ञान हमारे लिए ग्राह्य नहीं और बहुत सी बारीक बातें हैं वो आगे बताई जाएंगी बोलिए लाडली लाल की